जिज्ञासा क्या वेदांता वेदांताध्ययन उपासना में बाधक नहीं बनता है उपासना में तो उपास्य उपासक में भेद दृष्टि रहती है और वेदांत भेद का निषेध करता है दोनों में परस्पर विरोध जैसा लगता है कृपया इसका समाधान कीजिए समाधान यदि साधक मुमुक्षु है साधन चतुष्टय संपन्न है तो उसके लिए वेदांताध्ययन उपासना में बाधक नहीं बनता है क्योंकि उसकी उपासना का स्वरूप बदल जाता है यदि वह मुक्षु है तो उपासना मोक्ष के लिए करेगा इसलिए वह भेददर्शी नहीं होता है वह उपासना से ईश्वरीय बल प्राप्त करता है जैसे सामान्य लोगों की अपेक्षा नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए उसी गायत्री का अर्थ दूसरा ही हो जाता है सामान्य लोगों के लिए व्याहृतियों का अर्थ लोकत्रय होता है परंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए उसका अर्थ सच्चिदानंद हो जाती है भू सत्तायाम धातु है इसलिए भू का अर्थ हुआ सत्य भूव यह प्रकाश अर्थात चित्त है स्व सुख अर्थात आनंद का वाचक है तीनों को मिलाकर हुआ सच्चिदानंद परमात्मा को जो ज्ञानात्मक तेज भरगह है वही नैश्विक ब्रह्मचारी के लिए वर्णीय वरेण्यम है माइक तेज उसके लिए वर्णीय नहीं है इसका वर्ण तो गृहस्थ करता है इस प्रकार की उपासना का वेदांत से कहाँ कहा विरोध है इस प्रकार मुमुक्षु के लिए अहम ग्रह उपासना है जिसमें उपासक उपासक के साथ अहम करके तादात्म्य करता है इसमें भेद दर्शन नहीं है इसलिए ऐसी उपासनाओं का वेदांता वेदांताध्यन के साथ कोई विरोध नहीं है जिज्ञासा पराभक्ति और ज्ञान में तनक्यू नहीं भेदा नारायण मुख्य प्रेम है कहे संत और वेदा यह भक्ति और ज्ञान में अभेद बताने का क्या तात्पर्य है समाधान पराभक्ति परमात्मा के प्रति मुख्य प्रेम है प्रेम में अपनी सीमित अहमता का परित्याग होता है पराभक्ति भक्त को ज्ञान में प्रतिष्ठित कर देती है और बौद्धिक ज्ञान जब अनुभव में पर्यवसित हो जाता है तब साधक में पराभक्ति स्वाभाविक ही उद्भूत हो जाती है इसलिए वास्तव में पराभक्ति और ज्ञान में भेद नहीं है अपने महाराज जी स्वामी अभियानंद जी कहा करते थे कि चाहे एक में निन्यानवे को मिलाओ या निन्यानवे में एक को मिलाओ फल में कोई अंतर नहीं आएगा भक्त पहले निन्यानवे को सौ मान लेता है ईश्वर को सर्वरूप मानता है और अपने को अलग रखता है इस प्रकार आराधना करते करते जब मन के दोष समाप्त हो जाते हैं तो जिस सीमित अहमता से अपने को अलग कर रखा था उसका समर्पण ईश्वर में हो जाता है तब शव पूर्ण हो जाता है ज्ञान मार्गी पहले एक को स्वीकार करता है अहम ब्रह्मास्मि, फिर जो कुछ भी भिन्न दिखाई देता है स्व उसका हवन करता है निन्यानवे जो दिखाई देता है उसे एक में मिला देता है आत्मसात कर लेता है फल वही स्व होता है इसलिए ज्ञान और पराभक्ति में मार्ग का भेद होने पर भी फल रूप से कोई भेद नहीं है जिज्ञासा शास्त्र में आता है कि अहमग्रह उपासक इसी शरीर में देवतात्म भाव को प्राप्त करके उस देवता संबंधी भोग का अनुभव करता है ऐसा कैसे संभव है समाधान देवतात्म भाव का अर्थ है देवता का सायुज्य इसका लक्षण है व्यष्टोपाधिकृत परिच्छेद निर्मोन समस्टाद्यू पहिति गमित अर्थात व्यष्टि उपाधि को छोड़कर समष्टि उपाधि को प्राप्त कर लेना जैसे उपनिषद में वर्णन है देवता ने ही वाक होकर शरीर में प्रवेश किया अतः वाघिन्द्रिय का वास्तविक स्वरूप अग्नि है वाक को अग्नि भाव में ले जाना ही देवतात्म भाव को प्राप्त करना है वाक जब अग्निभाव को प्राप्त करता है तो वह व्यस्टि के दोषों से विर्मुक्त हो जाता है अग्नि स्वरूप परब्रह्म है। देवतात्म भाव के माध्यम से स्वरूप में पहुंचाना यह शास्त्र की एक पद्धति है उपासक इसी शरीर में देवता की उपासना करके अंत में देवता से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है मृत्यु के समय अहम रूप से देवता के फलस्वरूप को पकड़ लेता है इस प्रकार तादात्म्य तो इसी शरीर में हो जाता है परंतु भोग तो ब्रह्मलोक में जाकर उत्पन्न होते हैं वहाँ उसकी अहमता समस्ती उपाधि में रहती है